इस समय यही है बाबूराम पिछली रात को आए हैं मडी श्री राम कृष्ण के पास आज चौदह दिन से हैं आज बृहस्पतिवार है अगहन की कृष्णा त्रयोदशी सत्ताईस दिसंबर अट्ठारह सौ तिरासी ईस्वी आज सवेरे ही स्नानादि समाप्त करके श्री कृष्ण कलकत्ता जाने की तैयारी कर रहे हैं श्री राम कृष्ण ने मणि को बुलाकर कहा आज ईसान के यहाँ जाने के लिए कह गए हैं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 कुशल प्रश्न हो जाने के बाद श्री कृष्ण ईशान के पुत्र शीश के साथ बातचीत करने लगे शीश एम ए बी एल पास करके अलीपुर में वकालत कर रहे हैं एंट्रेंस और एफ़ए की परीक्षाओं में विश्वविद्यालय में उनका प्रथम स्थान आया था इस समय उनकी आयु लगभग तीस वर्ष की होगी जैसा पांडित्य है वैसा ही विनय भी है लोग उन्हें देख यह समझ लेते हैं कि ये कुछ नहीं जानते हाथ जोड़कर शीष ने श्री राम कृष्ण को प्रणाम किया मणि ने श्री राम कृष्ण को उनका परिचय दिया और कहा ऐसी शांत प्रकृति का मनुष्य दिख नहीं पड़ता श्री राम कृष्ण श्रीष के पति प्रति क्यों जी तुम क्या करते हो शीष जी मैं अलीपुर जा रहा हूँ वकालत करता हूँ श्री राम कृष्ण मणि से ऐसा आदमी और वकालत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 तब पाप पुण्य के पार जाया जाता है फल आ जाने पर फूल चला जाता है फूल दीख पड़ता है फल होने के लिए संध्यादि कर्म कितने दिन के लिए जितने दिन तक ईश्वर का नाम स्मरण करते हुए रोमांच न हो जाए आंखों में आंसू न आ जाए ये सब अवस्थाएं ईश्वर प्राप्ति के लक्षण हैं ईश्वर पर श्रुद्धा भक्ति प्राप्त करने के लक्षण है उन्हें जान लेने पर मनुष्य पाप और पुण्य दोनों के परे चला जाता है रामप्रसाद ने कहा है भुक्ति और मुक्ति को मैं मस्तक पर धारण करता हूँ और काली ब्रह्म है यह मर्म जानकर धर्म-धर्म को मैंने छोड़ ही दिया है उनकी ओर जितना बढ़ोगे उतना ही वे कर्म घटा देंगे गृहस्थ की बहू गर्भवती होने पर उसकी सास धीरे धीरे उसका काम घटा देती है जब दसवां महीना होता है